आज छः दिसंबर दो हज़ार अठारह गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम यहाँ पर कुछ लोग जो कुछ हफ्तों से मैं आए हूँ उनके लिए बता दूँ कि हम लोग अब ऐसे शुरू किया कि विज्ञान भेरव पर आधारित कुछ ध्यान साढ़े आठ से पौने नौ के बीच में करना है ये प्रतीक रूप से करते हैं और इस ध्यान का अगर कम हम आगे भी जारी रखेंगे तो बहुत फायदे की बात है हमारे लिए इसमें हम श्वास पर ध्यान करते हैं इसकी महत्ता के बारे में कुछ शब्द बता दूं कि हमारा मन और श्वास ये दोनों आपस में बेहद जुड़े हुए हैं जैसे घोड़ा और घुड़सवार आपस में जुड़े होते हैं घोड़े की गति से घुड़सवार प्रभावित होता है और घोड़े पर नियंत्रण से घुड़सवार स्वयं को नियंत्रित कर सकता सकते इस तरह से श्वास और मन दोनों जुड़े हुए हैं अगर हमने भी अनुभव किया होगा कि जब हमारा मन बहुत उत्तेजित होता है तो हमारी श्वास उथली चलने लगती है तेज़ चलने लगती है बेचैनी घबराहट परेशानी में स्वास्थ्य तेज़ चलती है इससे विरुद्ध अगर हम श्वास को गहरी धीमी शांत और नियंत्रित करते हैं तो मन भी नियंत्रित हो जाता और नियंत्रित मन की ग्राहकता बहुत अच्छी होती है जो बहुत ज़्यादा उधर नहीं भागता अगर हम आध्यात्मिक अध्ययन कर रहे हैं सत्संग कर रहे हैं भजन पूजन कर रहे हैं और यही कारण है कि हमारे सनातन परंपरा में जब पूजा भी करते हैं तो उसके पहले ध्यान किया जाता है ताकि हम उस पूजा के साथ हमारा ठीक से जुड़ा हो सके उस समय समा मन इधर उधर नहीं भागे तो इस तरह से हम विज्ञान भैरों में जो ध्यान के बारे में व्याख्या है उसके आधार पर कुछ ध्यान यहाँ करते हैं ये प्रतीक रूप से है इसका विशेष फायदा तभी होगा जब हम घर पर भी करने की कोशिश करें नियमित करेंगे तो आप काम के समय में भी कर सकते हैं उठते बैठते हर जगह कर सकते हैं इसकी अन्य धारणाओं को भी अपन समय समय पर चुनेंगे लेकिन जो सबसे आसान सबसे प्रबल सबसे प्रथम है वो अपने श्वास पर ध्यान करने की उसी का अभी प्रयास कर रहे हैं कि उसी से हम अपना अभ्यास करें आज हम जैसे ईश्वर कार्य का पढ़ रहे हैं तो उसका जो दूसरा अध्याय है जिसमें चार आनिक होते हैं क्रियाधिकार यहां क्रिया हमारी क्रिया नहीं है जब हम संसार में करते हैं वरण ये परमेश्वर की क्रिया से संबंधित है क्योंकि यहाँ पर हम ईश्वर प्रतिभिज्ञाकारिका में परमेश्वर के स्वरूप को फिर से समझने का प्रयास कर रहे हैं जो हम अपने जीवन में भूल चुके हैं भूल इसलिए चुके हैं ये तो कह नहीं सकते कि हम ये बात पहली बार जान रहे हैं क्योंकि हमारा जो मूल स्वरूप है उसे कभी ना कभी तो जाना ही था आज हम उसको फिर से जानने का प्रयास कर रहे ले। हैं लेकिन वो मूल स्वरूप समय अंतरिक्ष से परे किसी भी सीमा से मुक्त और किसी भी बंधन से परे वो है हमारा वास्तविक अस्तित्व उसी का नाम सामान्य भाषा में हम आत्मा बोलते हैं ये हमारी अपनी चेतना तो ये हमारी जो जीव चेतना है ये बंधी हुई है एक सीमा में है जो एक सीमित दायरे में काम करने के लिए स्वतंत्र है इसकी स्वतंत्रता पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है इसका मूल स्वरूप पूर्ण स्वतंत्रता का है जैसे एक समुद्र का स्वरूप वो विशाल है उसकी तुलना में कि एक अगर कटोरी में पानी रखा है या एक छोटी सी बोतल में पानी रखा है मूल स्वरूप दोनों का एक ही है फर्क एक स्वतंत्रता का है वो समुद्र स्वतंत्रता से हिलोरे खाता है और ये शीशी वाला जो जल है जो छोटी सी बोतल में रखा है वो मजबूर है और यही फ़र्क है हमारा और परमेश्वर का तो हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझ के इस शरीर से मुक्त होने के बाद परमेश्वर या समुद्र में विलीन होने का जो प्रयास करते हैं उसी का नाम आध्यात्म है हम यहाँ पे जो प्रयास करते हैं उससे हमें चाहते हैं कि हमारी राह आसान हो जाए अन्यथा विलीन हम सबको होना परमेश्वर में एक बूंद या एक बोतल का जल कितना भी समय लग जाए अंततः वो समुद्र की यात्रा पूरी करता ही है ये उसकी प्रबलतम आंतरिक इच्छा होती है जो जहाँ से चला था हमेशा वहाँ पर लौट के आता है। हम लोग घर से चलते हैं काम धाम के बाद संध्या को वापस घर लौट आते हैं हम भी एक यात्रा पर इस समुद्र से निकल के एक बूंद की तरह निकले हैं और लौट के वापस समुद्र में ही मिल जाए लेकिन जितना रास्ता है वो हमारे माया के क्षेत्र में है कष्टप्रद है जिसमें मृत्यु है जीवन है वृद्धावस्था है जरा है रोग है उन सब से हम अब अगर मुक्ति चाहते हैं तो हम अपने स्वरूप को समझना चाहते हैं कि हम क्या है तो ये जो क्रिया है यहाँ पर वो परमेश्वर की क्रिया है वो दिव्य क्रिया है जो किसी समय अंतरिक्ष से परे है और वही क्रिया का हम यहाँ स्वरूप समझते आए हैं आज हम उसको समाप्त करेंगे उसका अध्ययन ये जो परमेश्वर की क्रिया है उसका जो चौथा आनी के क्रियाधिकार का उसका नाम कार्य कारणवाद हमने अब तक पढ़ा कि हम संसार में दो चीज़ें देखते हैं एक के कारण दूसरा दूसरे के कारण तीसरा जैसे लकड़ी के कारण अग्नि अग्नि के कारण धुआं। इस तरह से हम चलते लकड़ी के कारण आग लगी आग के कारण धुआं हुआ लेकिन लकड़ी अग्नि के बारे में कुछ नहीं जानती और अग्नि धुआं के बारे में कुछ नहीं जानती ना वो लकड़ी के बारे में जानती इस तरह ये जो कार्य और कारण है अगर हम थोड़ा सा गहरा चिंतन करें तो ये समझ में आता है कि बिना चेतन के कार्य और कारण का कोई आपसी रिश्ता है ही नहीं जैसे एक पत्थर से एक मूर्ति बनी हम कहेंगे पत्थर इस मूर्ति का कारण है एक बहुत विशाल मूर्ति बनी एक विशाल पत्थर था उसको मूर्तिकार ने मूर्ति का रूप दे दिया तो यहां पर पत्थर मूर्ति का कारण है ये किसको मालूम है उस मूर्तिकार को वो मूर्तिकार ही वो कारण है जिसकी वजह से वो पत्थर मूर्ति बना लेकिन पत्थर स्वयं में वो मूर्ति नहीं बन सकता न मूर्ति उसमें जो थी वो स्वयं में वो बाहर आ सकती थी। इसलिए यहाँ पर ये यह सब बताने का क्या मकसद है कि संसार का कारण अलग अलग दर्शनों में अलग अलग बताया बताए कुछ दर्शन कहते हैं कि अणुओं से संसार बना कुछ बताते हैं कि माया से बना कुछ कहते हैं अज्ञान से संसार बना लेकिन शिव दर्शन कहता है कि परमेश्वर की चंचल इच्छा शक्ति से संसार बना अब यहां फर्क देखें अपन वेदांत दर्शन कहता है कि प्रकृति से संसार बना ये ऐसे हुआ जैसे राजा ने अपने सारे अधिकार किसी मंत्री को सौंप दिए कि तुम ही सब राज का काम चलाओ तो फिर वो राजा कैसा अगर प्रकृति को सब सौंप दिया कि तुम संसार बनाओ और मैं तटस्थ रहूंगा उस संसार से मुझे कोई लेना देना नहीं तो फिर वो संसार का स्वामी कैसा शिव दर्शन की योगी कहते हैं कि प्रकृति जड़ है अणु जड़ है अज्ञान जड़ है तो जड़ से चेतन कैसे बना एक प्रश्न दूसरी बात वेदांत खुद भी बोलता है यहाँ वेदांत की आलोचना नहीं है लेकिन तुलना है कि वेदांत स्वयं भी कहते हैं वेदांती कि जो कार्य है और जो कारण है दोनों की स्वभाव एक जैसी होती जो कार्य है उसका जो स्वभाव है उसका जो मूल अभिलक्षण है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स वो कारण से कार्य का स्वभाव एक जैसा है तो फिर अगर प्रकृति जड़ है तो पूरा संसार भी जड़ हुआ दोनों के बीच में एक जैसा रिश्ता है कार्य कारण का अगर हम अब यहां बात करें कि परमेश्वर की स्वतंत्र चंचल इच्छा प्लेफुल विल अब इसकी फिर तुलना करें कि क्या हम कहते हैं हमारी आत्मा से संसार बनाए तो हम कहते हैं आत्मा पहली बात दिखती नहीं संसार दिखता है आत्मा शून्य स्वरूप है हमको दिखाई नहीं देती उसका कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं है ना उसके कोई गुणधर्म है कि गर्म है कि ठंडी है कि लाल है कि सफेद है उसके कोई गुण नहीं है तो उस निर्गुण आत्मा से गुण वाला संसार कैसे बना लेकिन इसमें एक परम स्वतंत्रता है जिस स्वतंत्रता को आप भी महसूस कर सकते हो कि आपके मन कोई प्रस्ताव रखता है आप स्वतंत्रता से उस पर निर्णय लेते हो यह स्वतंत्रता कहां से आई है मुर्दे में तो नहीं होती स्वतंत्रता एक बूंद में तो नहीं होते स्वतंत्रता के नीचे के बजाय ऊपर बहने लग जाए जड़ में तो नहीं है लेकिन चेतन में तो स्वतंत्रता है एक सरल मार्ग को छोड़कर आप कठिन मार्ग पकड़ सकते हो मर्जी आपकी कोई रोक नहीं सकता आपको बड़ी सरलता से धन मिल रहा है आपका नहीं ये नहीं करना मैं तो इधर से इधर जाऊँगा मेरे को रुचि इसमें तो रुचि एक ऐसी चीज़ है जो स्वतंत्रता से संबंधित रख तो स्वतंत्रता स्वतंत्रता में संभावना है परमेश्वर की स्वतंत्रता में संभावना है कि वो अपने आप को बिना बदले भी इस संसार को प्रकट करे प्रकट वही होता है जो पहले से है देखो तो कार्य कारणवाद में यहाँ पर बड़ा अच्छी बात बताई कि कुछ भी नया नहीं बनता जो है वही प्रकट होता है अगर हम कहें कि एक कविता का जन्म हुआ तो वो कवि की चेतना में थी तभी तो वो कागज पे आई एक संगीत का जन्म हुआ तो संगीतकार की चेतना में था तभी तो वो बाहर आया अगर एक चित्र का जन्म हुआ तो चित्रकार की चेतना में था इसलिए वो बाहर आया तो बाहर अभिव्यक्ति जो हुई है उसी चीज की हुई है जो पहले से थी तो संसार परमेश्वर की चेतना में पहले से था और उसी से वो बाहर आया तो पूरा संसार क्या है परमेश्वर है परमेश्वर का स्वरूप है उसकी चेतना है तो ईश्वर चेतना और इस संसार में तात्विक रूप से कोई भेद नहीं ये शिव दर्शन का कहना है फिर अगली बात अगर कुछ क्रिएशन यानी रचना करनी है तो उसकी इच्छा उसकी संवेदना उसका दर्द उसकी भावना उसके पीछे होना जरूरी है अगर आप मनुष्य भी हैं तो आप कुछ काम करते हैं एक रोबोट बना सकते हैं जो आपकी तरह काम करने लग जाएगा आज मैं डॉक्टर हूं एक ऐसा रोबोट बन सकता है उसके सामने बोलो मेरे को क्या क्या तकलीफ है वो चेक करके दवाई लिख देगा हो सकता बन जाए अगले पच्चीस पचास साल में कोई आश्चर्य की बात नहीं हाँ। लेकिन वो संवेदना वो इच्छा वो रचनात्मकता वो क्रिएटिविटी वो दर्द उसका कहीं सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं और न इसकी कोई आसान संभावना दिखाई देती क्योंकि अगर जड़ से संसार निकलता है तो उस जड़ में इच्छा कैसे होगी कि मैं संसार बना जड़ में कैसे इच्छा होगी इस घड़ी को तो आप पटक रखो पटक रखो आप बरस भर भी तो ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगी चलता चलता थक के बंद हो जाएगी इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं हो सकती कोई रचनात्मकता नहीं हो सकती इसमें कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि आज मैं घड़ी को चल कर गहना बन जाऊँ लेकिन अगर मैं चाहूँ कि ये घड़ी अगर सोने की है तो मैं इसका गहना बना सकता हूँ तो ये रचनात्मकता चेतन संसार का या कॉन्शियसनेस का या चेतना का अभिलक्षण है जहां चेतना है वहां रचनात्मकता है क्रिएटिविटी जहां अणु अज्ञान यानी इंटरनल इग्नोरेंस जिसको हम कहते हैं कि सत, सनातन अज्ञान जड़ प्रकृति ये कैसे संसार को बना पाएंगे इस संसार को रचने में अपने आप में इसलिए भी अक्षम है कि वो जड़ से चेतन नहीं बन सकता और इसलिए भी अक्षम है कि ये कुछ रचनात्मकता की इच्छा नहीं कर सकते इनमें रचनात्मकता की संवेदना पैदा नहीं हो सकती रचनात्मकता की भावना नहीं हो सकती तो ये संवेदना इच्छा ये किसका अभिलक्षण है चेतना का अभिलक्षण है तो उस चेतना से ही ये संसार बनना संभव है ये सारे तर्क में कार्यकारणवाद में ईश्वर की क्रिया अधिकार में ये बताएं कि तर्क सम्मत रूप से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर की चेतना से संसार बन सकता है और हम अगर कहें कि ये जड़ चीज़ों से संसार बना है तो ये संभव ही नहीं वो जड़ वस्तु इच्छा ही नहीं कर सकती एक बीज को कहें कि तुम पेड़ बना दो तो स्वयं में वो बरसों तक थैली में पड़ा रह सकता है पर कुछ नहीं कर सकता उसके लिए एक अनुकूल वातावरण पैदा करना जरूरी है जहाँ पर वो अंकुरित हो जाए इसलिए हर क्रिया के पीछे एक चेतन सत्ता की आवश्यकता है और वो चेतन सत्ता ही रचनात्मकता इसलिए पूरे संसार की रचना चेतना के द्वारा ही हुई है अब जैसे ये विरोधाभास के कारण जड़ सत्ता से चेतन सृष्टि का विकास संभव नहीं जो अभी अपन मार की और एकल सत्ता भी हो चेतना तो जब तक उसके भीतर इच्छा नहीं होगी रचना की तब तक वो संभव नहीं इच्छा के साथ दिशा दर्शन होता है डायरेक्टिवज होते हैं। जैसे आज मेरी इच्छा हुई कि आज मेरे को घर में ये चीज़ बना के खाना है कि मिठाई बनाना है तो उसके पीछे डायरेक्ट होता है अंदर से दिशा दर्शन होता है इस डब्बे में शक्कर रखी है निकालो इसमें आटा रखा है निकालो ये हिमाचल निकालो इसमें गैस जलाओ ऐसा करो तो मैं फिर उस मिठाई को तैयार करता ये सब तब होता है जब मेरे भीतर एक इच्छा होती है वो इच्छा उस इच्छा के पीछे जाके खड़े होकर देखेंगे तो वो इच्छा मात परमेश्वर का स्वातंत्र उस इच्छा में कोई तर्कपूर्ण तरीके से आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये ऐसी ही इच्छा होना चाहिए आप समस्त अनुमानों के परे इंसान का व्यवहार होता है इंसान के व्यवहार को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते पहले से पूर्वानुमान लगा के तय नहीं कर सकते हमको मालूम है कि कार वाला रोज़ आता है इधर से और से सीधा निकल जाता है पर एक दिन आता है कार वहाँ ब्रेक लगा के ना रिटर्न चला जाता वापस चला जाता उसकी मर्जी आप उसके लिए कुछ भी कोई तार्किक तरीके से पूर्ण पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है तो यही परमेश्वर का स्वतंत्र है और स्वातंत्र के बगैर संसार में कोई भी रचना नहीं होती अगर स्वतंत्रता है तो ही रचना है अन्यथा मशीन है और मशीन रचना नहीं करती मशीन वही करती जो करने के लिए वो निर्देशित है आप रोबोट को झाड़ू लगाने वाले रोबोट खूब हैं उपलब्ध वो आपके घर के झाड़ू लगा देंगे पोछा लगा देंगे कपड़े धोने वाले बर्तन माँजने वाले रोबोट हैं कुछ विकसित देशों में ये घर घर की आम बात हो गई है हमारे लिए थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगता है पर वो आम बात हो गई कि कोई झाड़ू पोछा वाला नहीं मिलता तो रोबोट आ गए हैं जो झाड़ू लगाना पोछा लगाना सब कर देते बर्तन साफ करना कपड़े धोना सब कर देते उसके लिए उनको नौकर लगाने की ज़रूरत नहीं होती लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है वो कहते इस कपड़े को मैंने धोऊंगा, बाकी धो देता हूँ वो उसकी इच्छा नहीं चलेगी उसमें या वो कह दे चलो तुम कल मैं नहीं आने वाला हूँ तो कुछ दो चार कपड़े और निकाल के दे दो वो भी धो दे ये स्वतंत्रता ही है जो रचनात्मकता इस ये बात बार बार, बार कहने का मकसद यही है कि हम अच्छी तरह से समझ लें कि परमेश्वर ने जो संसार बनाया है उसके पीछे परमेश्वर की कि संसार के रूप में प्रकट होने की परमेश्वर की इच्छा ही सृष्टि का मूल कारण है अगर उसकी इच्छा संसार के रूप में प्रकट होने की न होती तो ये संसार अस्तित्व में नहीं आता ये संसार का अस्तित्व तो कहाँ था परमेश्वर की चेतना के भीतर और जो अस्तित्व तो परमेश्वर की चेतना के भीतर था उसी की बहवें अभिव्यक्ति हमको संसार के रूप में दिखाई देती और जो बाएं अभिव्यक्ति जो हम बोलते हैं ये किस क्षेत्र में है अंतरिक्ष और समय के क्षेत्र में हमको अपने आप को हम देखें तो हम स्पेस टाइम के अंदर हैं या एक समय और अंतरिक्ष के एक सम्मिलित स्वरूप के भीतर हमारी स्थिति है जिसमें हम अपने आप को मैं की तरह देख रहा देखा यह सतत भविष्य की दिशा में सतत भविष्य की दिशा में प्रवाहित होने वाला स्पेस टाइम समय और अंतरिक्ष सतत एक दिशा में प्रवाहित हो और जहां परमेश्वर की इच्छा शक्ति की बात है वहां पर किसी तरह का न समय है न अंतरिक्ष इसलिए वो संपूर्ण संरचना भूत और भविष्य के साथ एक साथ परमेश्वर का वर्तमान है या परमेश्वर का आंतरिक सत्य है उसके भीतर जब सृष्टि जन्म लेती है तो सृष्टि का भविष्य और सृष्टि का भूत और सृष्टि का वर्तमान तीनों एक साथ प्रकट होते हैं लेकिन समय क्रम और अंतरिक्ष की सीमा ये हमारी मजबूरी है क्योंकि हम उन पांच कंचुकों में से पांचों के द्वारा सीमित कर दिए गए आज ये चूंकि काफ़ी समय से हमने बात नहीं करी तो उन पांच कंचुकों के बारे में बातें संक्षेप में पाँच मिनट में बात करेंगे कि जब सृष्टि बनती है तो कण कण परमेश्वर से ही बना है और हर कण ये जानता है कि मैं परमेश्वर हूं शिव की चेतना का हर अंश जानता है कि मैं शिव हूं इसलिए मैं पूर्ण तह से तृप्त हूं मुझे किसी तरह की कोई कमी नहीं है ना कोई इच्छा है क्यों कि शिव को किसकी कमी हो सकती है क्योंकि कमी तब होती है जब हमसे अलग कुछ और जो हमारे पास प्राप्त न हो शिव से अलग कुछ भी नहीं यहाँ हम वेदांत की बात कर रहे हैं तो ब्रह्म से अलग कुछ नहीं तो शिव या ब्रह्म जो भी नाम दें उससे बाहर जब कुछ है ही नहीं तो इच्छा किसकी कर सकता है हमको बहुत इच्छाएं होती कि हमारे बढ़िया वाला स्वेटर नहीं है कि बढ़िया वाला जूता लेके आना है कार खराब हो गया नहीं खरीदना क्योंकि हमारे पास जो नीं है हम उसकी इच्छा करते हैं उनको पाने की लेकिन जब हमारे पास संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे अलावा कुछ हो तो हम किसी और की कामना कैसे कर सकते और संसार की जो शक्तियों का स्रोत मेरे अधीन है विश्व में एक पत्ता भी हिलता है तो उसमें हिलने की जो शक्ति आई है मैं उसका स्वामी हूँ तो संसार के समस्त शक्तियाँ उसी से निकली हैं इसलिए उसके लिए असंभव नाम की कोई चीज़ नहीं है कि समस्त शक्तियों का वही अकेला स्रोत और पूर्ण तृप्त है तो ऐसी स्थिति में कोई भी कर्ण उसको कोई जिम्मेदारी नहीं संसार का कोई एक पत्ता भी कोई जिम्मेदारी नहीं एक पत्थर भी कोई जिम्मेदारी नहीं एक जीव जंतु बना उसको भी कोई जिम्मेदारी नहीं सब निर्जीव पढ़े हैं कैसे पढ़े हैं जैसे सब योगी हैं सब ध्यान मग्न हैं सब शिव की तरह पढ़े हैं फिर संसार को एक खेल की तरह चलाना था क्योंकि सिवा खेल के कुछ भी नहीं है म, चंचल वृत्ति है परमेश्वर की इसके सिवा इसका कोई कारण नहीं कितना भी सोच लो इसका कोई कारण नहीं संसार क्यों बनाया इसलिए कि आप ये प्रश्न पूछ सको कि संसार क्यों बनाया अगर संसार नहीं बनाता तो आप प्रश्न ही कैसे पूछते ताकि आप ये प्रश्न पूछ सको कि संसार क्यों बनाया इसीलिए संसार बनाए यही एकमात्र उत्तर है इसका <सथ> तो इस चंचल प्रवृत्ति से संसार जब बना तो संसार में जो बना रचित था उसको ये भुलाना जरूरी था कि तुम शिव हो अगर उसको स्मरण रहता कि मैं शिव हूं तो हर कर्ण पूरी तरह से योगी की तरह शांत पड़ा रहता किसी तरह की कोई हलचल नहीं होती क्यों होती हलचल क्योंकि हलचल तो तब होगी जब हमको कुछ चाहिए कुछ करना हो जब हमको कुछ करना ही नहीं है कुछ चाहिए नहीं तो हम हलचल करें क्यों शिव को क्या चाहिए वो सर्वोच्च स्तर पर है उसको कुछ भी नहीं करना इसलिए सबसे पहले तो संसार के कण कण को ये भुला दिया जाता है कि मैं शिव हूं और इसी का नाम है तिरोधान परमेश्वर ने एक माया की एक पट्टी आंख पर बांधी कि तुम भूल जाओ कि तुम कौन हो उसका नाम है तिरोधान फिर उसने उसकी कार्य करने की शक्ति को सीमित कर दिया तिरोधान परमेश्वर की क्रिया है जैसे संसार रचना एक क्रिया है फिर तिरोधान दूसरी क्रिया है तीसरी क्रिया है उसकी संसार की रक्षा करना पालन करना जब तक चलता है उसको एक आसरा देना सहारा देना और अंत में उसको अपने में वापस समेट लेना ये चौथी क्रिया है और इस बीच में एक और क्रिया है जब आप दृढ़ प्रतिज्ञ हो क्योंकि वास्तव में तो शिव हो आपका अधिकार है कि आप अपने सत्य को जानो इसलिए जिस वक्त आप सत्य जानने के प्रति जिद्दी हो जाते हो तो फिर आपके ऊपर सत्य प्रकट कर दिया जाता है और इसका नाम है अनुग्रह इसलिए परमेश्वर के पांच कार्य सृष्टि स्थिति संवार तिरोधान और अनुग्रह पांच कार्य प्रसिद्ध है सृष्टि बनाता है उसका पालन करता है उसका संहार करता है अपने आप में वापस समेट लेता है और इसके अलावा वो अपना स्वरूप छिपा लेता है और अपने स्वरूप को उस जिद्दी आदमी के सामने प्रकट कर देता है जो जानना ही चाहता है अड़ जाता है मुझे तो जानना ही कि मैं कौन हूं इस तरह से ये पांच कार्य परमेश्वर के हैं लेकिन जब वो संसार की स्थिति की बात करें जब संसार चलाता है जब ये संसार चल रहा है उस समय वो पांच पट्टियां आपकी आंख पर बांध देता है अन्यथा चल ही नहीं सकता आप मेरे कितने भी पक्के दोस्त हों लेकिन अगर हम पत्ते खेलेंगे तो मेरे पत्ते आपको थोड़ी बताऊंगा मैं क्योंकि खेल का मजा खत्म हो जाए इसलिए जब ये तिरोधान है और इस समय जब तिरोधान की स्थिति होती है और संसार को चलाते रहने की स्थिति होती है उस स्थिति में पांच माया के कंचुक कंचुक का मतलब लिमिटिंग फैक्टर्स यानी जो आपको सीमा में बांध देते हैं जैसे आपको इस कमरे में बंद कर दिया जाए तो कमरा आपका कंचुक हो जाएगा कि आप इसके बाहर नहीं जा सकते ऐसे पांच सीमांकन हैं आपकी जो आप अपने स्वरूप से दूर रहने के लिए मजबूर हो जाता पांच सीमा में पहली सीमा है कला जिसके द्वारा आपको करने की क्षमता सीमित हो जाती परमेश्वर सब कुछ कर सकता है शक्ति उसके पास असीम है लेकिन हमारे पास शक्ति तो है लेकिन बहुत थोड़ी सी समुद्र की तुलना में एक बोतल के जल की तुल की तरफ तो हमारी सीमित शक्ति से हम सीमित कार्य कर सकते इसलिए उस सीमांकन का नाम है कला दूसरा है विद्या या उसके लिए जानने को कुछ भी नहीं है क्योंकि वो अपने सत्य स्वरूप को जानता है और उसके सेवा जानने को कुछ है ही नहीं और हमारे लिए इस संसार में जानने जानने जानने की कोई सीमा ही नहीं है हम जाने चले जाते हैं लेकिन हम सत्य को नहीं जान पाते हमारा जो सांसारिक ज्ञान है वो सत्य से दूर रहता है और ये सीमा हमारी जो कि हम सत्य को नहीं जान पाते उसका नाम है विद्या तीसरा है राग हम सदा अतृप्त महसूस करते कि मुझे ये चाहिए और जैसे ही वो मिलता है हम उसको पीछे कहते हमको अब ये चाहिए जब वो भी मिल जाता है तो हम उसको फिर पीछे रख हाँ के फिर आगे हल फैला देते कि अब हमको ये चाहिए क्योंकि ये कभी तृप्त न होने वाली अतृप्ति है इसी का नाम है राग तो कला करने की क्षमता सीमित हो गई विद्या जानने की क्षमता सीमित हो गई राग तृप्ति खो गई चौथा है काल लिमिटेशन इन टाइम हम भूतकाल में नहीं जा सकते और वर्तमान में नहीं ठहर सकते और भविष्य में जाने से अपने आप को नहीं रोक सकते इसका नाम है काल जबकि परमेश्वर के उधर में तो तीनों काल एक साथ उत्पन्न हुए और तीनों काल एक साथ उसके भीतर है इसलिए हम उसको महाकाल कहते हैं लेकिन हम उस काल में बांध दिए गए मजबूरन एक विशेष गति से भविष्य की ओर दौड़ रहे हैं इसका नाम है काल तो कला विद्या राग काल और अंतिम है नियति नियति का मतलब होता है हमारे अंतरिक्ष में हमारा सीमांकन लिमिटेशन इन स्पेस इसके पहले जो काल था वो लिमिटेशन इन टाइम था समय में हमारी सीमा बन गई थी अब यहां पर हमारा हो गया अंतरिक्ष में हमारी सीमा हो गई अब हमें शरीर से बाहर निकलने को मजबूर है निकल ही नहीं, नहीं सकते हम चाहते हैं कि हम इस संसार में विचरण करें इस शरीर को ले लेके जाएंगे जहां जहाँ जाएं जा सकते हैं बस इस शरीर के बाहर निकल के हम व्यापक नहीं हो सकते कण कर्ण में व्याप्त नहीं हो सकते जो हमारा वास्तविक स्वरूप है शिव का वास्तविक स्वरूप है कि एक एक में व्याप्त है वो लेकिन हम नहीं हो सकते क्योंकि शरीर को लाद लाद के घूमना पड़ता है और शरीर के गुण धर्मों को सहन करना पड़ता है जो कर्मों के अनुसार शरीर मिला है और ये जो शरीर मिला है इस शरीर के साथ इसके कर्म जुड़े हैं और उसके साथ में उसके सुख और दुख सांसारिक सुख और सांसारिक दुःख जुड़े हैं इसलिए हम आनंद से वंचित ये पाँच हमारी सीमाएं कला विद्या राग काल और नियति करने की क्षमता सीमित है कला जानने की क्षमता सीमित हो गई विद्या तृप्ति हमारी खो गई वो राग और समय के साथ हम बंध गए समय में मजबूर हो गए इसका नाम है काल और हम अंतरिक्ष में सीमित हो गए इस शरीर को लाद लाद के घूम रहे हैं इस शरीर से बाहर हम मुक्त नहीं हो पा रहे इसका और शरीर से मुक्त कैसे होंगे हमारे कर्मों को साथ लेके जाएंगे तो तुरंत मरते से नया शरीर मिल जाएगा फिर शरीर पर शरीर लेकिन शरीर से मुक्ति तो तभी है जब कर्म फल से मुक्ति अन्यथा फिर शरीर मिल जाएगा वही सीमा फिर सीमा होगी हमारी अने सीमा को बाहर हम पार कर ही नहीं पाए शरीर हमारा कैद खाना बन गया लेकिन इसी कैद खाने के साथ इस शरीर में एक दिव्यता भी है शरीर तो कई हैं, पेड़ का भी शरीर है चूहे का भी शरीर है कुत्ते का भी शरीर है शेर का भी शरीर है गाय का भी शरीर है लेकिन आपको मनुष्य का जो शरीर मिला है ये दिव्यतम शरीर है क्योंकि यहाँ से इस शरीर से मुक्ति की संभावना प्रबलतम है इसके बाद के बाकी के शरीरों से कोई मुक्ति की संभावना नहीं क्योंकि वहाँ पर न तो पाप है न पुण्य है न मुक्ति है न प्रेम है क्योंकि बाकी के समस्त शरीर भोग योनियाँ हैं जिसके अंदर आपको जाके वापस आना है जाके वापस आना अपने कर्म के अनुपाल कभी आप कुत्ता बन सकते हो बिल्ली बन सकते हो छिपकली बन सकते हो या पेड़ बन सकते हैं लेकिन वहाँ से लौट लौट के हम आते हैं ये वो चौराहा है जहाँ पर हर एक को लौट के आना है और यहीं से मुक्ति का रास्ता मिलता है इसलिए बहुत लॉजिकल तरीके से बहुत तार्किक तरीके से परमेश्वर के बारे में ईश्वर के बारे में हम यहाँ समझते हैं कि हम परमेश्वर के छोटे एडिशन हैं इस्मालर एडिशन ऑफ गॉड परमेश्वर ही हैं हम भूल चुके हैं पाँच पट्टियाँ बंधी हैं और ये पाँच घूँघट के बाहर हमको हमारे प्रियतम के दर्शन हो सकते हैं अगर हमारे पाँचों घूंघट उठा, उठा दिए जाएं, जैसे कबीर साहब बोलते थे ना कि घूंघट के पट खोल रहे तुझे पिया मिलेंगे वो इन्हीं पाँच कंचकों की बात करते थे कि तुम्हारे आँखों के सामने पाँच पट्टियाँ बंदी है जब तक इन पट्टियों के बाहर देखने की क्षमता हासिल नहीं करोगे तब तक तुमको अपने परमेश्वर के दर्शन नहीं होंगे परमेश्वर क्या है ये संसार ये संसार ही परमेश्वर है। एक का भी परमेश्वर है लेकिन हमको तिन का तिन का दिखता है कुर्सी कुर्सी दिखती है दुश्मन दुश्मन दिखता है दोस्त दोस्त दिखता है धन धन दिखता है जो है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो सत्य में है ही नहीं इसलिए हमारी नज़र स्पष्ट हो जाए हमारी ज्योति आँख की वो सत्य देख सके हमको शिव दृष्टि मिल जाए कि जिस दृष्टि से परमेश्वर संसार को देखता है उस दृष्टि से मैं संसार को देख सकूँ यही योगी की अंतिम कामना होती है कि उसी दृष्टि से मैं संसार को देख सकूँ जिस दृष्टि से ईश्वर संसार को देखता है ईश्वर संसार को अपने ही विकास की तरह देखता है कि मैं हूँ मुझसे भीतर ही मेरे से अलग कुछ भी नहीं है और मैं भी उसको उसी तरह से देख सकूं यह मेरा अंतिम लक्ष्य है क्योंकि ऐसा होते ही मेरे समस्त कर्मों का बोझ मुझसे उतर जाता है बहुत लॉजिकल बात है बहुत तार्किक बात है इस शरीर और शरीर के किए गए कर्मों का तब तक ही आप पर बोझ है जब तक आप मानोगे कि यह शरीर मेरा है और यह शरीर मैं हूं तब तक आपके शरीर के किए गए गुण धर्म अच्छा बुरा सब आपको सहन करना है इस नहीं तो किसी और शरीर में जाके सहन करना है लेकिन जिस दिन आपने ये घोषणा कर दी जिस दिन आपको ये बोध हो गया कि मैं ये शरीर नहीं हूँ मेरा वास्तविक परिचय ये नहीं है मैं तो शिव हूँ ये बोध होना जरूरी है चिल्लाना जरूरी नहीं है अपन बात कर चुके चिल्लाने से जूते पड़ेंगे संसार में बोलोग शिव हूं बोले पागल हो गए जूते मारो इसको अपने आप को बताने क्या बोल रहे लेकिन ये बोध होना सबसे बड़ी बात है अंदर आपको ये बोध हो जाए कि मैं शिव हूं तो उस समय समस्त कर्मफल ज्ञान की अग्नि में समाप्त हो जाते कर्म के बीज भून जाते हैं जो फिर से अंकुरित कभी नहीं होते अगर आप चने को भून दो फिर कोशिश करो बोने की खेत में कभी एक पेड़ भी नहीं हो ऐसे ही हमारे बीज होते हैं कर्मों के जो कई जन्मों में और अंकुरित होने के लिए ललाई थे आप कई बार बीज बोदोगे फिर भी थोड़े से बचा के रखोगे घर पर कि फिर कभी फिर से बोनी करनी पड़े तो काम में आएगा ऐसे ही हमारे समस्त कर्मों के फल हमको एक जन्म में नहीं मिलते क्योंकि एक कर्म ऐसा था जो हमको कुत्ता बनना था एक कर्म ऐसा था जो छिपकली बनना था और एक कर्म ऐसा था जो संत बनना था एक कर्म हम ऐसा जो गरीब बनना था एक में अमीर बनना था तो सारे जन्म एक साथ तो हो नहीं सकते इसलिए कर्मशः हम कई जन्मों में यात्रा करते हुए अपने कर्म फलों को भोगते हैं और भोगते भोगते हमसे फिर नए कर्म होते चले जाते इसलिए सिलसिला समाप्त नहीं होता इस सिलसिले को समाप्त करने का एकमात्र तरीका है कर्मों को भोग भोग के तो हम खाली प्रारब्ध कर्म जो हमको इस जन्म मिल चुका है उसको समाप्त कर सकते हैं लेकिन जो संचित कर्म है जो अभी और भोगना बाकी हैं या इस जन्म में हम कर रहे हैं उनको भोगना बाकी है उससे मुक्त होने के लिए तो हमको कर्म के बीजों को ज्ञान की अग्नि में जलाना ही पड़ेगा तो श्रीमद भागवत गीता में भी परमेश्वर ने यही कही बात कृष्ण ने कि श्रीमद भगवद गीता में परमेश्वर कहते हैं कि जब आपको ज्ञान मिलता है आपके वास्तविक स्वरूप को जानते हो तो आप अपने शरीर के कर्मों की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि शरीर को जब तक मैं मानते हो तो शरीर के गुण धर्म आपके हैं लेकिन जिस दिन आप मानते हो कि मैं चेतन हूँ और ये शरीर मेरा नहीं है न मेरा शरीर आइडेंटिटी है मेरा परिचय शरीर से है आपको ये बोध अंदर से हो जाए बाहर कोई पूछे आइडेंटिटी कार्ड तो वही बताएंगे कि मैं ये हूँ उससे कोई कुछ लेना देना नहीं लेकिन आप अंदर से उस समय भी जानते हो कि मैं चेतन हूँ तो उस समय कर्म फल पूरी तरह से समाप्त तो हो जाते हैं यानी कर्म फल कर्म के बीज समाप्त तो हो जाते हैं क्योंकि उस वक्त वो समस्त कर्मफल नपुंसक हो जाते हैं बीज नपुंसक हो जाते हैं वो आप, आपको फल देने की क्षमता खो देते हैं ये आदिशंकराचार्य जी ने भी उसमें लिखा है साधन चतुर्ष्य में और यही बात श्रीमद्भागव गीता में भी लिखी है कि ज्ञान की अग्नि में समस्त कर्म के बीच ऐसे स्वाहा हो जाते हैं जैसे अग्नि में एक रूई का खोया अग्नि में आपने एक रूई का टुकड़ा डाला तो वो जल जाता है तो ज्ञान को हमारे आध्यात्मिक सनातन धर्म में अग्नि रूप होता है कि ज्ञान अग्नि रूप है जो समस्त कर्मों को समाप्त कर देता है कर्मफलों को समाप्त कर देता है कर्म फल के संभावनाओं को ही समाप्त कर देता है तो उस इसलिए कलमश बीज अंतरिम बोलते हैं ज्ञान को कि कर्म कर्म के या पाप के जो बीज हैं कर्म को पाप ही कहा गया है अध्यात्म भले वो सत्कर्म हो तो भी पाप है क्योंकि कर्म तो कर्म है वो आपको फल जब देगा तो वो आपको भुगत ही पड़ेगा चाहे वो राजा बनाए तो भी कष्ट तो भुगतना नहीं पड़ेगा इसलिए कलमश बीज अंतरिम बोलते हैं ज्ञान को कि वो समस्त पापों के बीजों को हर लेता है तो ज्ञान का मतलब ये होता है कि हमारे अपने तात्विक स्वरूप को जानना और जानना है ना इन्फॉर्मेशन नहीं जानने के दो हिस्से हैं एक है इन्फॉर्मेशन वो जान लिया अपन ने आज इसी वक्त जान लिया लेकिन इसका बोध जब होता है तो उस बोध में मनुष्य समस्त कर्म चाहे वो रोटी खाता है चाहे लड़ाई झगड़ा करता है उसी तरह करता है जिस तरह उसकी अंतरात्मा की आवाज़ उसकी आवाज़ उसके ज़बान की आवाज़ और उसके अंतरात्मा के आवाज़ में कोई फर्क नहीं रह जाता वो जो बोलता है उसके अंतरात्मा की आवाज़ से बोलता है ऐसा नहीं कि वो बाहर से कुछ और है भीतर से कुछ और क्योंकि उसके अंतरात्मा से उसका तादाद हो जाता है शरीर का उस वक्त उसके शरीर से तादात समाप्त हो जाता है मेरे को अभी शरीर से कुछ लेना देना नहीं इस शरीर की उतनी रक्षा करूँगा जितनी जीवन यापन के लिए ज़रूरी है लेकिन मेरा तादात उसके साथ एक लगाओ जुड़ाव मोह वो समाप्त हो अब मेरा तादाद में मेरी अंतरात्मा से हो गया इसलिए मैं जो बोलूँगा वही बोलूँगा जो शिव बोल रहा है करूँगा जो वही करूँगा जो शिव कर रहा है इस वक्त मैं वैसा ही करूँगा जैसा मुझे वो इस शरीर को यांत्रिक रूप से शिव चला रहा है क्योंकि तो उस समय मेरे अपनी स्वार्थपूर्ण षड्यंत्रपूर्ण जो भावनाएँ हैं वो सब समाप्त हो जाती है क्योंकि जब मैंने शरीर को माना ही नहीं अपना तो इस शरीर के पोषण की अनावश्यकता आवश्यकता क्यों करूँगा अधिक धन इस शरीर के लिए चाहिए यश सांसारिक यश इस शरीर के लिए चाहिए भोग इस शरीर के लिए चाहिए तो मैं इन सब की योजना समाप्त कर दूंगा इसके पीछे जो योजनाएं हैं मेरी वो सब समाप्त कर दूंगा क्योंकि इनमें मुझे प्रारब्ध से जो मिलेगा उसमें संतोष रहेगा कि मेरी किस्मत से अगर मेरे को धन मिला है तो ठीक है वो भी स्वीकार है नहीं मिला तो भी स्वीकार है और इसी का नाम तथित क्षय है जो आदिशंकराचार्य ने जो साधन चतुष्ट में लिखा है कि आप तित्ष हो जाएगा वो इंसान जिसको ऐसा लगेगा कि आप मुझे कर्म फल की कोई इच्छा नहीं है तब तो अपन एक बार उसकी बात करेंगे साधन चतुष्ट की बहुत अच्छी आदिशंकराचार्य ने एक छोटी सी बुकलेट लिखी है साधन चतुष्ट की कि जो परमेश्वर के ज्ञान या बोध का इच्छुक है उसको जीवन में क्या क्या विकसित करना चाहिए अपने जीवन में क्या क्या विकसित करना चाहिए और कैसे करना चाहिए तो उससे वो उस दिशा में तेज़ी से अग्रसर हो सकते कभी कभी हम चाहते भी हैं हमको रास्ता नहीं दिखाई देता आध्यात्म गुरुजन जितने शास्त्र ये हमको राह दिखाते इसके बाद चलना तो हमको ही होता है तो क्योंकि राह दिखाने वाला राह दिखा सकता है चलना तो हमको ही पड़ेगा इसलिए हमको अगर वास्तव में चाहिए कि इस जन्म में कर्मफलों से मुक्ति हो और ये बात बिल्कुल साइंटिफिकली अपील होती कि कर्मफल तब तक ही है जब तक ये शरीर में मेरी अहंता है जब तक कि मैं शरीर को मैं मानता हूँ जिस दिन मैं मानता हूँ कि शरीर मैं नहीं हूँ मैं अंतर चेतना हूँ तो इस शरीर से होने वाले कर्मों की जिम्मेदारी मेरी नहीं है शरीर फिर वो काम करेगा ही नहीं पहली बात तो जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है और दूसरा जो करेगा वो मेरी जवाबदारी नहीं और अब तक जो किए गए हैं मैं उन जवाबदारियों को प्रणाम करता हूँ अब मैं उन सबको विदा लेता हूँ और ये विदा करना मनुष्य जन्मों में संभव है इस बात पर और अपन आगे इच्छाओं की तो अपन और चर्चा कर सकते हैं कि कैसे हम कर्म फलों से मुक्त होते हैं या कर्म के बीजों को कैसे जलाया जाता है या कैसे हम उन कर्मफलों के बीज के जलने की पुष्टि कर सकते हैं कि हमारे अब कर्मफल हमको कर्म के बीज अब नहीं देंगे या अंकुरित नहीं होंगे उसके बारे में अपन निश्चित रूप से अब एक बार यहां पर चर्चा करेंगे और अगली बार से जो हमारा इसका अगला चैप्टर है जिसका नाम है जो हमारा ज्ञानाधिकार हो गया क्रियाधिकार हो गया आखिरी में तत्व संग्राधिकार है और ये शास्त्र सम्मत ज्ञान जो अब है चौथा ती, तीसरा वह हम आगम अधिकार वो हम अब अगले गुरुवार से आगम अधिकार का अध्ययन शुरू कर देंगे जिसके अंदर जो काश्मीर शिव दर्शन से संबंधित जो शास्त्र सम्मत ज्ञान है परमेश्वर के बारे में वो पढ़ेंगे जिसमें दो आध्निक और अंतिम एक तत्व संग्राधिकार है जिसको हम इस सबका उपसंहार करेंगे जिसमें मात्र एक कहानी है इसलिए अब कुल पंद्रह में से बारह आहनिक हो गए हमारे तीन आहनिक बाकी हैं इन तीन आहनिकों के बाद हमारी ईश्वर देवी की कार्यका पूरी हो जाएगी संभव है कि हम जनवरी से कुछ नया शुरू कर देंगे जैसे कि अभी अपनी बात हुई थी सब पढ़ना चाहते थे कठोपनिषद तो कठोपनिषद पर अपन चर्चा कर सकते हैं कुछ हफ्ते कठोपनिषद हिन्दुस्तान यह भारत की मनीषा का एक मुकुटमणि है जिसको हम अगर वास्तव में पढ़ेंगे तो अति आनंद आएगा उसमें रोचक कथा है जो यम और नचिकेता का संवाद है हमने बचपन में छोटा मोटा जरूर कहने कहीं स्कूलों में पढ़ा होगा इसके बारे में और यम नचिकेता का संवाद विश्व प्रसिद्ध है तो हम उसके बारे में जनवरी से अपन उसका अध्ययन शुरू करेंगे और वो बहुत रोचक कथा के रूप में है और वो हम हमारे मन में कई प्रश्न उठते हैं कि मृत्यु के बाद क्या क्या होगा तो मृत्यु स्वयं बताए कि मृत्यु के बाद क्या तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है तो वो उसका अध्ययन एक बार करेंगे उसके बाद में फिर काशी में का कोई अगला ग्रंथ लेंगे जो आप सबके सहमति होगी उससे तो फिलहाल आज का कार्यक्रम अपन यही समाप्त करते हैं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 करुणवतार की जय